सूत्र से घय प्रत्यय हो गया भाव में घय प्रत्यय आ गया भाव का मतलब होता है धातु का जो अर्थ क्रिया होता है उस क्रिया का जो सिद्ध रूप है उसको भाव कहते हैं क्रिया के दो रूप होते हैं एक साध्य रूप और क्रिया का सिद्ध रूप तो क्रिया जैसे भजन क्रिया है इस क्रिया का जो सिद्ध रूप है उसको कहने के लिए गह प्रत्यय आता है पच धातु से जब हम तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं ना तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय तिंग प्रत्ययों की संख्या जो है नकुल जी कितनी होती है अष्टादश अठारह अच्छा तिंग प्रत्यय अठारह होते हैं और कृत प्रत्यय कितने होते हैं वो तो गिने नहीं हैं आप लोगों की रुचि हो तो गिन भी सकते हो अष्टाध्यायी के कृत प्रत्यय फिर अष्टाध्यायी में उनादि कोष है तो उणादि कोष में जो कृत प्रत्यय हैं उनकी संख्या गिन सकते हो कि उणादिकोष में कितने प्रत्यय कहे हैं ठीक है और एक चीज़ और रह जाती है फिर वार्तिक कार्य के द्वारा भी कुछ कृत प्रत्यय कहे हैं एक तो पाणिनी के द्वारा कृत प्रत्यय बताए हैं कुछ प्रत्यय वार्तिक ने भी निर्देश किए ठीक है।, है तो तीन प्रकार के हो गए संख्या जब गिनती करो तो अष्टाध्यायी के कृत प्रत्यय वार्तिक कार्य के कृत प्रत्यय और उनादि कोष के कृत प्रत्यय और एक और बच जाते हैं वार्तिक कार्य ने जो कृत प्रत्यय किए है, कहे हैं वो सारे के सारे तो महाभाष्य में मिलते हैं पर आप जो है महाभाष्य अभी पढ़ते नहीं हैं जानते नहीं हैं तो उनकी संख्या जो है काशिका से आप करोगे वार्तिक के द्वारा जितने भी प्रत्यय कहे हैं काशिकाकार ने सब का निर्देश नहीं किया कुछ ले लिए प्रमुख प्रमुख वार्तिक का मतलब होता है सूत्र जो बनाए हैं पाणनी के बनाए हुए हैं वार्तिक जो है वो भी सूत्रों जैसी ही सूत्रों जैसे ही वाक्य होते हैं तो वो जो है कात्यायन मुनि के बनाए हुए हैं और भाष्यकार पतंजलि मुनि है त्रिमुनि व्याकरण कहलाता है जो आप पढ़ रहे हो जिस व्याकरण का आप अध्ययन कर रहे हैं वो तीन मुनियों का बनाया हुआ व्याकरण है पाणनी कात्यायन और पतंजलि तो वार्तिक जो है वो कात्यायन के होते हैं वो तो हजारों की संख्या में वार्तिक पर काशिकाकार ने जो वार्तिक दिए हैं वो संख्या में कुछ सेलेक्टेड हैं काशिकाकार का मतलब समझ गए अष्टाध्यायी की व्याख्या अष्टाध्यायी की एक व्याख्या है पुस्तक के रूप में उसका नाम काशिका है अष्टाध्यायी की ही व्याख्या महाभाष्य है पतंजलि का बनाया हुआ काशिका जयादित्य और वामन नाम के दो आचार्य हुए उनकी बनाई हुई पांच अध्याय जयादित्य के हैं तीन अध्याय वामन के हैं जैसे प्रथम प्रथमवृत्ति है ना ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने पांच अध्याय किए और मेधा जी या वो प्रज्ञा देवी जी ने आखिरी के तीन अध्याय प्रथमवृत्ति के लिख, लिखे मिलते हैं ना ऐसे ही काशिका के पांच अध्याय जयादित्य ने और तीन अध्याय वामन ने बनाए तो काशिका एक संपूर्ण एक पुस्तक है जिसमें उदाहरण दिए अर्थ दिया है उदाहरण दिए हैं प्रत्युदाहरण दिए हैं कुछ कुछ वार्तिक भी दिए हैं सामान्य सं समाधान भी दिए हैं ठीक है, है? प्रथमावृत्ति में सूत्र दिए हैं उनके पदच्छेद विभक्ति अर्थ उदाहरण समास ये दिए हैं ठीक है तो प्रथमावृत्ति उसके बाद काशिका उसके बाद महावास्य ये क्रम होता है तो कृत प्रत्ययों की संख्या और फिर आपका आपके पास समय खूब हो और इधर उधर बात करने के लिए बचा सकें समय को तो आप तद्धित प्रत्ययों की संख्या भी गिन सकते हो चौथे और पांचवें अध्याय में जो तद्धित प्रत्यय हैं उनको गिन सकते हो स्त्री प्रत्यों को भी गिन सकते हो प्रत्यय जो है सात प्रकार के मैंने आपके सामने रखे थे ना हैं सनादी प्रत्यय स्यादी प्रत्यय कृत प्रत्यय स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और बीच में तिंग और सुप तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय भी तो इस तरह से कुल मिलाकर सात प्रकार तिंग प्रत्यय अठारह हैं सुप प्रत्यय इक्कीस हैं स्त्री प्रत्यय सात आठ हैं टाप डाप चाप गीप गीस गीन ऊंग ती हैं शंग श्यंग और चाप दो होते हैं कभी कभी स्त्री प्रत्यय दो स्त्री प्रत्यय करके और एक शब्द बनाते हैं जैसे कुमार शब्द से कुमारी बनाया तो एक स्त्री प्रत्यय है अज शब्द से अजा बनाया एक स्त्री प्रत्यय है पर कभी कभी दो स्त्री प्रत्यय लगाने पड़ते हैं स्त्री अर्थ को बताने के लिए जैसे कारिश गंध्या तो यहाँ दो स्त्री प्रत्यय हैं एक संघ एक चाप और गार ग्यायणी तो यहाँ दो स्त्री प्रत्यय हैं गार के शब्द गार के शब्द से एक तो फै प्रत्यय किया और फिर एक गीस प्रत्यय किया तो इस तरह से प्रकृति और प्रत्यय से शब्द रचना की जाती है हम कृदंत शब्दों की सिद्धि कर रहे थे कृदंत जो शब्द हैं, उनकी सिद्धि कर रहे थे भजधातु से घय प्रत्यय ये कृत प्रत्यय गह का ये हलंतम घय लशक वित्य अ बच गया और इसकी जो है हमें अंगाधिकार का सूत्र लगाने के लिए इसको अंग नाम देना पड़ेगा जैसे एक एक अधिकार का सूत्र होता है पदाधिकार का सूत्र तब लगेगा जब वो पद हो अंगाधिकार का सूत्र तब लगता है जब वो अंग हो और धातु अधिकार का सूत्र तब लगता है जब वो धातु हो प्रातिपदिक प्रातिपदिक अधिकार का सूत्र तब लगता है जब वो प्रातिपदिक हो ठीक है तो इस तरह से किसी एक अधिकार में हम प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका वो नामकरण रखना पड़ता है जैसे संगीता अधिकार का सूत्र लगाओगे तो पहले उसका संगीता नाम रखना पड़ेगा ठीक है संगीता अधिकार का सूत्र लगाना है तो संगीता नाम पदाधिकार का तो पद नाम धातु अधिकार का तो धातु नाम मंगा अधिकार का भज की अंग संज्ञा एक एक ये जो नाम होते हैं एक एक सूत्र से रखे जाते हैं जैसे अंग ये नाम रखा जाता है यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम पद ये नाम रखा जाता है कई सूत्र हैं एक सूत्र नहीं है पद नाम रखने वाले कभी कभी एक नाम कई सूत्रों से रखा जाता है अलग अलग परिस्थितियों में है ना ऐसा पता है जैसे प्रग्रीय नाम रखने वाले आठ सूत्र हैं ईद उदेत दुर्जनम मदसोम शे निपात एक जनांग्य से इदु तो सूत्र इत नाम रखने वाले उपदे से जननासिक विभक्तो तुषमा सूटु लशक व तदिते सात सूत्र है देखो एक कितनी अच्छी बात बता रहा हूं इत संज्ञा करने वाले या इत नाम रखने वाले सात सूत्र पद नाम रखने वाले सुप्तिंगंतम पदम ना के सीति चवादिष सर्वनाम स्थान चार सूत्र हैं नदी नाम रखने वाले यूस्ट्रैख्यो नदी नैंग नेंगोन् के वामी की तिर चार सूत्र हैं नदी नाम रखने वाले अलग अलग परिस्थितियों में ये नाम रखे जाते हैं ऐसे नहीं कि सारे सूत्र एक ही परिस्थिति में एक ही मतलब ऐसे ऐसे लक्षण वाले को नदी कहते हैं फिर दूसरा सूत्र कहेगा ऐसे ऐसे लक्षण वाले को भी नदी कहते हैं फिर तीसरा कहेगा ऐसे ऐसे लक्षण वाले को नदी कहते हैं इन बीच में कोई कोई सूत्र ऐसा भी डालते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति में उसका ये ये लक्षण वाले को नदी कहते पर ये लक्षण घटने पर भी यदि इतनी बात और आ जाए तो नदी नाम नहीं होगा जैसे नेंग स्थानावस्त्री युष्ट आख्यो नदी ने नदी नाम रख दिया फिर कहा कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति यदि बन जाए स्त्री के आख्या वाला भी हो तो नदी नाम नहीं होगा जैसे इत संज्ञा उपदेश जन्वासी की धल अंत्य संज्ञा होती है फिर कहा भी ऐसी परिस्थिति में विभक्ति में यदि अंत में तवर्क सकार मकार आ जाए न विभक्त तुष्मा तो उसका इत नाम नहीं होता तो वो वो भी एक प्रकार से पूरक माना जाएगा उस इत संज्ञा को बिल्कुल फिक्स करता है क्लियर करता है स्पष्ट करता है न विभक्तो तुष्मा न ही होता तो आप तो सभी जगह करते चले जाते संध्या ठीक है तो यहाँ पर अंग संज्ञा करने वाला तो सौभाग्य से एक ही सूत्र है कई सूत्र नहीं है हैं यस्मात् प्रत्यधिश तदादि प्रत्यय और इस सूत्र में तदादि का अर्थ हम समझ रहे थे ना तदादि का क्या अर्थ है स्मात् प्रत्यय विधि जिससे प्रत्यय विधान किया जाए उस प्रत्यय के पर रहते ये जो घं प्रत्यय इसके परे रहते तदादी अंग होता है तदादी का मतलब तस् आदि ये तदादी बन गया और तदादि आदि तदादी।, तदादी रादी ये भी तदादी बना दूसरा समास करने पर भी मेरे को कोई बता सकता है चलो आप ही बताओ कि यहां तो विसर्ग रखे मैंने यहाँ नहीं रखे ये गलती की है कि रखना चाहिए मेरे को यहाँ जो है यहाँ जो तदादी ये मैंने मतलब मैं तो गलती करके भी पूछता हूँ ना आप लोगों को अब आपके विवेक की परीक्षा होगी कि मैंने ये गलती लिखा है ऐसा ही लिखना चाहिए या ठीक लिखा है यहाँ मैंने विसर्ग रखे या नहीं रखे या तो ये भी विसर्ग रहित होना चाहिए या ये भी विसर्ग सहित होना चाहिए या यहाँ विसर्ग हों और यहाँ बिना विसर्ग हों ऐसा मैं करके आपको आपके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उल्टा पुलटा करके भी पूछता हूँ मैं तो पहले ही बता देता हूँ यश के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो क्या है उसका ये शब्द बहुबरी समास जो होता है वो अन्य पदार्थ प्रधान होता है उसकी प्रधानता होती है इसका जो लिंग वचन होते हैं ना बहुबरी के लिंग और वचन दोनों अन्य पदार्थ के अनुसार होते हैं तो यश के द्वारा जिसको कहा जा रहा है उसका ये विशेषण बनेगा तद परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो द्वंद्द्व तत्पुरुष का जो लिंग होता है पर शब्द के अनुसार होता है तो यहाँ तो आदि शब्द तस्य आदि तदादी, तदादी आदि यसे तदादिश्द रूपम अंगम ये शब्द रूप लेंगे शब्द रूपम अंगम यस्य से शब्द रूप लेंगे शब्द रूप नपुंसकलिंग है तो तदादी शब्द रूपम अंगम तदादि क्या है शब्द रूप है और वो अंग होता है ठीक है यहाँ पकड़ में आई बात तस्य आदि तदादि तदादि आदि यस्य शब्द रूप से तत्शब्दम अंगम बहती तो उसका आदि यहाँ उसका आदि यहां तस्य शब्द से किसको संकेत करते हैं यशमात से जिसको कहा है उसी को तस्य शब्द से पकड़ेंगे यशमात से जिसको बोलेंगे तत्शब्द से उसी को पकड़ेंगे पकड़ में यशमात से किसको कह रहे हैं जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाए वो प्रकृति धातु हो सकती है प्रत्यय प्रातिपदिक हो सकता है हैं तो जिस धातु से या जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय विधान किया जाए उस धातु या प्रातिपदिक का आदि वो धातु या प्रातिपदिक का आदि क्या होगा बोलो देव जी हाँ अक्षर होगा उस धातु का और प्रातिपदिक का जो आदि होगा वो क्या होगा अक्षर होगा ना और वह आदि में है जिस शब्द रूप के तो वो जो भय है वो आदि में है जिसके ऐसा क्या होगा भज पूरा तदगुण संविज्ञान बहुबरी लेंगे तदगुण संविज्ञान मानी वह आदि में है जिसके यहाँ पर भी यदि आप अतदगुण संविज्ञान यदि लोगे तदादी शब्द में अतदगुण संविज्ञान बहुबरी लें तो किसका ग्रहण होगा आदित्य भ्ज शब्द में तदादी शब्द में यदि यहाँ पर ये जो मैंने सामने रखा अतद्गुण संविज्ञान होगा तो क्या किसको ग्रहण करोगे देव जी हाँ अज को करेंगे भय आदि में है जिसके ये भय किसके आदि में है अज के आदि में है ना तो करेंगे तो अज गृहित होगा और तद्गुण समिज्ञान करेंगे तो भज गृहित होगा इतना अच्छे से समझ गए हो ना ये बात जिसको समझ में नहीं आई वो बता दो वारी वारिणी वारिणी रूप जानते हैं नपुंसैली में विसर्ग होते हैं क्या पुलिंग में होते हैं हरी हरी हर तो कह रहे हैं तदादी आदि में है जिसके जिसके शब्द से किसको कह रहे हो अज को कहेंगे ना तो अज आएगा पर तदगुण से विज्ञान हो तो जिस पद का समास करेंगे वो भी लिया जाएगा जैसे लंबकर्ण उदाहरण याद रखना पड़ेगा लंबे हैं कान जिसके तो जिसके व्यक्ति के कान छुटे थोड़े कान जो है छुटेंगे नहीं साथ में लिए जाएंगे पर यूँ कहें चितबरी गायें हैं जिसकी लाल वस्त्र हैं जिसके पीले वस्त्र हैं जिसके तो पीले वस्त्र छुट भी सकते हैं जरूर नहीं कि पीले वस्त्र जरूर साथ ही रहेंगे चलो पीले वस्त्र में तो कह भी सकते हो कि जिस साथ लाएंगे पर मैं उदाहरण दे रहा हूं चित्रगु का चितबरी गाय हैं अब मैं पूछा चितकबरी गाय हैं जिसकी चित्रगु व्यक्ति को लाओ तो आप किसको लाओगे गायों को भी साथ ही लाओगे आंक करके चितकबरी गायें हैं जिसकी जिस व्यक्ति की ठीक है तो उस व्यक्ति को आप लाओगे गायों को छोड़ दोगे तो ये अतदुण संविज्ञान का उदाहरण है और लंबकरण लंबे हैं कांत जिसके ये तदगुण संविज्ञान का उदाहरण है उदाहरण से पकड़ में आएगा तदगुण का उदाहरण है लंबकर्ण और अत का उदाहरण है चित्रगु। तो इस तरह से आपको साथ रखना पड़ेगा उदाहरण उदाहरण से पकड़ में आएगा तो देख लिया इसमें एक समास और भी है वैसे आप लोग कर सकते हो थोड़ा सा यदि समझ में आए तो बता देता हूं हम ऐसा भी कर सकते हैं। तत् प्रकृति रूपम आदिर यस्य ये वाला समास कर दिया सीधा हमने तत् से तद आदि तदादी तदा आदि आदि यस्य ऐसा समास ना करके सीधा तद आदिर यस्य सीधा बउबरी कर दिया तद का मतलब वह प्रकृति रूप वह प्रकृति रूप आदि में है जिसके प्रकृति रूप आदि में है जिसके देखिए भज धातु से यहाँ घं किया तो वह वह जो प्रकृति है ना क्या है यहाँ पर प्रकृति भज है वो आदि में है किसके है यहां भज किसके आदि में है के आदि में नहीं देखना है ये तो परे रहते देख रहे हैं प्रत्यय के परे रहते जैसे जिस प्रकृति से प्रत्यय किया गया भज से घ प्रत्यय किया गया तो मैंने ये रोक लगा तो दिए, ये निशान डाल दिया है तो इसके आदि में कैसे देखोगे ये ये जो निशान मैंने लगा दिया तो इसके आदि में तो देख ही नहीं सकते आप यूं समझ लो इसी निशान के आदि में है ये हैं? मतलब आद्यंत वे कस्मिन किसी के आदि में न होते हुए भी आद्यंत वे कस्मिन एक में भी आदि जैसा व्यवहार कर लिया जाता है मान लिया जाता है तो इसको भज को तदादी कह देंगे तदादी शब्द में मैंने बहुबरी समास किया सीधा दो समास नहीं किए ये तो दो समास हो गए ना पहले हमने षठी समास किया और फिर बहूबरी किया ये तो दो समास हो गए और ये एक ही समास के द्वारा भी मैंने अर्थ घटाया मतलब इसका मुख्य अर्थ जो है वो घट जाता मुख्य अर्थ न होने पर लक्षणा बन जाती है तो मुख्य अर्थ के अनुसार तो जैसे करिश्यामी आदि बनाते हैं ना क्री से मिप वह प्रकृति रूप आदि में है जिसके यहां पर प्रकृति क्या है क्री है ना ये प्रकृति आदि में है जिसके ये क्री किसके आदि में है से के आदि में है तो ये पूरा ले लिया जाएगा ना वो प्रकृति रूप जो शब्द समुदाय है वो आदि में है जिसके से के आदि में है तो इसको क्या मान लेंगे इसका जो मुख्य अर्थ है ना जो अर्थ जो शब्द बोलता है वैसा ही अर्थ हमें प्राप्त हो तो उसको मुख्य अर्थ बोलते हैं जैसे किसी बालक को ये तो ये बच्चा तो गाय है तो यहाँ पर बच्चा अलग चीज़ है गाय अलग चीज़ है मुख्य अर्थ तो घट नहीं रहा है ना इसलिए वहाँ पर बच्चा गाय है का मतलब गाय जैसा है ये बच्चा तो शेर है शेर अलग होता है बच्चा अलग होता है फिर जो शेर कहते हैं तो मतलब शेर जैसा ये बच्चा तो निरा आग है तो आग अलग चीज है और बच्चा अलग चीज होता है आग जैसा है तो इसको बोलते हैं लक्षणा ठीक है, है? मुख्य अर्थ जहाँ ना घटे और उसके साथ जुड़ा हुआ अर्थ घटे तो वो जो है लक्षणा मानी जाती हम्म तो ये जो है हमने कहा वह प्रकृति रूप आदि में जिसके तो यहाँ तो घट गया ना ये अर्थ ये जो शब्द बोल रहा है उसका अर्थ घट गया ना यहाँ तो घटेगा नहीं वह भज प्रकृति आदि में है जिसके घ के आदि में नहीं माना जाएगा क्योंकि घे तो परे मान लिया कि जिस प्रकृति से प्रत्यय किया जाए ये घय प्रत्यय इससे परे क्या कर दिया फिर प्रत्यय सप्तमी भी तो है ना सूत्र में प्रत्यय के परे रहते उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व में अब इधर देख रहे हैं कि तदादी को देखो प्रत्यक परे रहते पूर्व में जो तदादी है उसका अर्थ देखो तो पूर्व में जब तदादीकार देखने लगे तो फिर इसका ये अर्थ तो घटा ही नहीं तो घटा नहीं तो फिर आद्यंत वे कस्विन यू कहेंगे कि एक में भी आदि जैसा या अंत जैसा व्यवहार कर लेते हैं जैसे किसी के तीन बेटे हों तो कहें आपका बड़ा बेटा कौन सा है तो बताएगा देवदत्त और छोटा कौन है क्या यज्ञ और बीच वाला कौन है तो बता देगा सोमदत्तादि पर मान लीजिए एक ही बेटा हो फिर बड़ा कौन सा है तो कहता है यही तो हमारा बड़ा है यही छोटा है ऐसे कह देते हैं ना एक को ही बड़ा भी कह देते हैं छोटा भी कह देते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक को ही हमने तदादी शब्द का अर्थ घटा करके सिद्ध कर दिया कि वो आदि में है जिसके किसी के आदि में न होते हुए भी इसको आदि जैसा मान लिया तो इस तरह से इसकी अंग संज्ञा हो गई भ्ज की अंग संज्ञा हो गई ठीक है यहाँ तक इस तस्य आदि तदादी तदादी आदि तदादि आदि यश्य प्रक्रिया से चलोगे तो तस्य आदि मानी उस भज का आदि भय और वो भय आदि में है तदादी आदि आदिर वो भय आदि में है जिसके पूरा भज इस तरह से इसकी अंग संज्ञा करेंगे और यदि यहाँ पर तत्प्रकृति रूपम आदिर यस्य कह रहे हो तो वह प्रकृति जो भज है वो आदि में है जिसके ये भज किसके आदि में है किसी के आदि में ना होते हुए भी इसको आदि जैसा मान लेंगे और अंग संज्ञा कर देंगे ठीक है यहाँ तक तो इसकी अंग संध्या कर दी अंगाधिकार में दो कार्य होने हैं अंग अधिकार के अंग के अधिकार में दो कार्य होने हैं एक तो आतु बधाया वृद्धि और एक चजो को घृण्य तो से जय को गय दोनों अंग के अधिकार के कार्य हैं इसका अंग नाम रख दिया ना तो अंग संजय को वृद्धि होती है और अंग संजय को ही जय को गय होता है परिस्थिति अलग अलग है वृद्धि अलग परिस्थितियों को पकड़ करके करता है और जय को गय अलग परिस्थिति में करता है बाकी हैं दोनों अंग के कार्य क्या क्या कार्य अंग के कार्य यहाँ पर कुत्व तथा वृद्धि कुत्व कार्य है और एक वृद्धि कार्य है यहाँ पर कुत्व कैसे किया जजों को घृण्य तो चय और जय को कुमन कवर्ग आदेश होता है घित और नत परे रहते तो यह घय प्रत्यय घित और न्यात। ये जो घय प्रत्यय न्यत प्रत्यय है ना न्यत के परे रहते यहाँ पर जो है हम जय को गय करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे ये न्यत है ना घय प्रत्यय घित है और कुछ भी है या घित है केवल आप बताओ है हाँ यह भी इत है ये घित है और इत है इसको व्यवहार में आप घित भी कह सकते हो और इसको इत भी कह सकते हो दोनों नाम से पुकार सकते हो इसको वृद्धि करेंगे जब इसको इत मान करके करेंगे और कुत्व करेंगे तो निघित मान कर करेंगे है दोनों ये तो घित व्यपदेश से कुत्व और इत व्यपदेश से व्यपदेश माने व्यवहार हैं शब्दों को भी पकड़ लो साथ साथ जैसे मैंने कहा इंत व्यापदेश व्यापेश माने व्यवहार इंत इस व्यवहार के द्वारा वृद्धि करेंगे अतउपधाया तो अतउपधाया का अर्थ बोलो कौन बोलेगा अंग की उपद को वृद्धि होती है हैं तो देखो यहाँ पर ये अंग है ना ये इसको हमने अंग बनाया और इसके अंग इसका नाम है और उपधा भी एक नाम है अंग की उपधा क्या है यहाँ पर अलोन्त्यात्वधा अंतिम अल से पूर्वल की उपधा संज्ञा होती है उपधा नाम होता है तो ये अंतिमल तो गय है और इससे पूर्वल क्या है तो गय से पूर्वल जो है ए है और उस ऐ से पूर्वल अल तो भय का नाम उपधा होगा या ए का नाम उपधा होगा क्यों जैसे यूं कहूं अंतिम ब्रह्मचारी से पूर्व वाला तो अंतिम ब्रह्मचारी से पूर्व वाला जो बछड़ा है वो लेंगे ना जब मैं यूं बोल रहा हूं अंतिम ब्रह्मचारी से पूर्व वाला कहीं पर बोला हमने व्यवहार में तो अंतिम ब्रह्मचारी से पूर्व वाला बछड़ा ऐसे लेंगे ले सकते हैं क्या लेंगे भाई ब्रह्मचारी लेंगे अंतिम ब्रह्मचारी से पूर्व वाला आ जाओ पूर्व वाले को ले आओ मान लो ऐसे बोल दिया तो अंतिम ब्रह्मचारी से पूर्व वाले को ले आओ तो पूर्व वाला ब्रह्मचारी ही लिया जाएगा अंतिम बछड़े से पूर्व वाला अब ब्रह्मचारी नहीं लेंगे अब बछड़ा लेंगे तो इसको आकार को उपधा कहा अंग की उपधा अंग इसका नाम है भज का अंग है आकार का नाम उपधा है भज का नाम उपदा नहीं है आपने कह दिया कि भज का नाम उपदा भी है तो गलत उत्तर भज का नाम तो अंग है आकार का नाम उपदा है यदि आपने ये उत्तर दे दिया कि भज को उपधा भी कहते हैं और भज को अंग भी कहते हैं तो गलत बात है भज को उपधा कहाँ कहते हैं भज के ऐ को उपधा कहते हैं सूत्र में भी तो यही कहा है ना अंग की उपधा ऐ को वृद्धि होती है अंग और उसकी उपधा ऐ उसको वृद्धि होती है यह वृद्धि संज्ञा होती है ये भी यदि आपने ऐसा अर्थ बोल दिया कि अंग की उपधा को वृद्धि संज्ञा होती है तो गलत संज्ञा थोड़ी करता है तो उपधा सूत्र विधि करता है कार्य करता है तो अंग की उपधा ऐ को वृद्धि कार्य होता है वृद्धि आदेश होता है वृद्धि क्या होती है फिर यह प्रश्न उठेगा उसने तो कहा कि वृद्धि हो जाए वृद्धि क्या होती है वृद्धि बताने वाला फिर एक और अलग सूत्र होगा वृद्धिरादेश गएगा। आ, आई औऊ को वृद्धि कहते हैं आ ऐ और ओ इन तीन अक्षरों को वृद्धि कहते हैं तो अ के स्थान में तीन अक्षर प्राप्त हुए वृद्धि होती है ऐसे कहने से तीन अक्षर प्राप्त हुए तो उन तीन में से भी स्थानतमा स्थान में जो सदृश्तम्भ वर्ण है वो आकर के बैठ जाएगा ऐ के स्थान में सदृस्तम कौन है आ है उसका पता वर्णोच्चरण शिक्षा से लगेगा अकू विसर्जनिया कंठ वर्ण है और आभी कंठ वर्ण है और उधर यदि आप लोगे आई और अऊ को देखोगे तो आई तो कंठ और होष्ठ से बोला जाता है और अव कंठ औऊ तो कंठ होष्ठ से और ऐ कंठ तालु से बोला जाता है तो जो सबसे ज़्यादा सदृश है वो तो कंठ कंठ उसमें तो कंठ के साथ दूसरा भी जैसे ओ को बोलने में कंठ और ओष्ठ आई को बोलने में कंठ और तालु और आ को बोलने में तो केवल कंठ और उधर ए को बोलने में भी कंठ तो जो कई अक्ष कई स्थान में जब कई आदेश प्राप्त हो रहे हो तो उनमें जो सबसे अंतरतम अंतरतम मानी सदृशतम वो आकर के बैठता है तो इसको ए को आ हो गया तो बन गया भाग आगे ऐसा हो गया तो भाग जो है ये कृत प्रत्यय है ना घे तो कृत प्रातिपदिक संज्ञा होगी प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रातिपदिक से ज्ञान ज्ञावंत और प्रातिपदिक तीन माने तो ये प्रातिपदिक है इसलिए इससे सु औजस इक्कीस प्रत्यय आ जाएंगे ठीक बोल रहा हूँ ये जो भाग शब्द है प्रातिपदिक से सुजस अम औस इक्कीस प्रत्यय आते हैं कृत तद्धित समाशास्त्र का अर्थ जो है ना कृत कृदंत तद्धित तद्धितांत कृदंत तद्धितांत अर्थ इसलिए लिया कि केवल कृत और केवल तद्धित नहीं मिलता है न अंत में ही मिलेगा हैं वो तो अंत में ही मिलता है ना इसलिए कृदंत तथा दितान्त ऐसा अर्थ समझ लो आप और समास को प्रातिपदिक कहते हैं ठीक है ज्ञंत और आवंत क्यों नहीं है ये गी और आप अंत में हो तब ज्ञंत आवंत बनेगा गि अंत का उदाहरण कुमारी है और आप अंत का उदाहरण अजा है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ हो तब आवंत होता है और जिनके अंत में गी हो तब गी होता है तो वो अलग उदाहरण होंगे तो से स्वादित 21 प्रत्यय आ गए और 21 प्रत्यय आने के बाद सारे तो एक साथ बैठेंगे नहीं तो 21 प्रत्यय को हमने वो सूत्र लगाया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्या कहा उसने प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र अधिकता में परिमाण मात्र की अधिकता में संख्या आ, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है ठीक है इसको बाद में लगाएंगे पहले कुछ विभाग बना लेते हैं 21 प्रत्ययों के विभाग बना लिए तीन तीन जोड़े बना लिए हैं विभक्ति सूत्र से उनका विभक्ति नाम रख दिया तीन तीन के जोड़े बना लिए तीन तीन का नाम विभक्ति जैसे सुओजस का प्रथमा विभक्ति नाम रख दिया अमौटस का द्वितीय विभक्ति नाम रख दिया ताभ्याम्भिस का तृतीय विभक्ति गेहम्भस चतुर्थी घसीब्यामस पंचमी घसोषाम ष्ठी गियोसुप सप्तमी ये विभक्ति नाम रख दिया है और सुपा सूत्र से इनका एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम रख दिया ये संज्ञा की हमने सुपा सूत्र से क्या संज्ञा की एक वचन द्विवचन बहुवचन जस शु की एक वचन संज्ञा की द्विवचन और जस की ये संज्ञा कर दी और विभक्ति से सूत्र से भी संज्ञा की है क्या संज्ञा की विभक्ति संज्ञा की है विभक्ति से सूत्र आकर के उनका तीन तीन का विभक्ति नाम रख दिया ठीक है और सुपर सूत्र आकर के उनको एक वचन द्विवचन बहुवचन ये नाम रख दिया नाम रख दिया एक वचन सु का नाम एक वचन एक वचन कहने से सु ले लेते हैं और द्विवचन कहने से औ ले लेते हैं और बहुवचन कहने से जस ले लेते हैं ठीक है न इतना होने के बाद अब हम जो है राज्यपिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति आ गई हैं और प्रथमा विभक्ति जो है क्या होती है सु औ ये सु औुजस को प्रथमा नाम किस सूत्र से रखा गया है सु औ का प्रथमा नाम किस सूत्र से रखा गया प्रथमा विधान भी हो रहा है और उसी से प्रथमा नाम भी समझ लीजिए विभक्ति से नाम प्रथमा नहीं रख रहा विभक्ति से तो विभक्ति मात्र नाम रखा है प्रथमा नाम जो है ये उस सूत्र से समझा गया है प्र, प्रातपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो ये नाम ना जो विधान किया है ना तो उससे दोनों काम किए गए प्रथमा नाम भी रख दिया और प्रथमा का विधान भी हो गया कर्मणी द्वितीय सूत्र से द्वितीया का विधान भी हो गया और द्वितीय ये नाम भी रख दिया विभक्ति तो थी अम औस को विभक्ति तो कह दिया तीन तीन का जो ग्रुप है उसको विभक्ति कहते हैं तो सु और जस इन तीनों को विभक्ति कहते हैं या सु को भी कहते हैं औ को भी कहते हैं जस को भी कहते हैं अलग अलग भी कहते हैं क्या एक -वक। एक को भी कहते हैं तीन का तो तीन का जो विभक्ति का समग्र जो शरीर है विभक्ति कहने से जो समग्र उसका जो रूप है जैसे पूरा शरीर है ना हमारा पूरे को शरीर कहते हैं पर एक हिस्से को भी शरीर कहते हैं ना हैं? एक एक हिस्से को शरीर नहीं कहते कैसे कहते हैं प्रयोग व्यवहार में बताओ शरीर के अंग को शरीर कैसे कहते हैं व्यवहार में बताओ एक बार कोई उदाहरण देकर हाँ जैसे किसी का अंग टूट गया तो उसके शरीर में उसका शरीर टूट गया हैं शरीर में चोट आ गई तो अलग करके बोल दिया पर यूँ भी बोल देते हैं कि उसका उसके तो उसका तो शरीर जल गया या उसका तो शरीर टूट गया हैं उसका शरीर ही टूट गया एक्सीडेंट हो गया था शरीर टूट गया तो समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसके एक हिस्से में भी प्रयोग हो जाता है जैसे गाँव में आग लग जाती है गांव तो पूरे सौ घरों की आबादी को गांव कहते हैं फिर एक घर में आग लग जाए तो गांव में आग लग गई गांव जल गया संस्कृत में बोलते हैं ग्रामोदगा संस्कृत भाषा के अनुसार बोलेंगे तो बोलते हैं ग्रामोदगा तो ग्राम नाम तो सौ घरों का था एक घर को जलने पर भी ग्रामोदग्धा बोल दिया तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूरे सुओजस को विभक्ति कहते हैं पर एक को भी विभक्ति कह देते हैं तो एक करके तो असुद नहीं, असुद नहीं। जैसे का एक वचन नहीं अशुद्ध क्यों होगा वो भी ठीक है प्रथमा विभक्ति कहने से नहीं वो एक वचन कह दिया तब तो एक वचन ही लेंगे द्विवचन क्यों लेंगे एक वचन तो नाम ही सु है तो अशुद्ध क्यों होगा पर प्रथमा विभक्ति जैसे सु आया तो सु को भी हम प्रथमा विभक्ति शब्द से कहेंगे आउ को भी प्रथमा विभक्ति से कहेंगे जस को भी प्रथमा विभक्ति से कहेंगे जस को भी कहेंगे प्रथमा विभक्ति और सु जस अलग अलग भी कहेंगे प्रत्ये अवयवम परि वाक्य परिसमाप्ति प्रत्येक अवयव में वाक्य की परिसमाप्ति और व्यासज्यवृत्ति से समुदाय में परिसमाप्ति होती है समुदाय में भी उसकी परिसमाप्ति होती है विभक्ति समुदाय भी है सुअवजस व्यासज्यवृत्ति मानी मिला हुआ समुदित रूप हैं व्यासक्त होता है व्यतिसज्जि पदार्थान आंतराकोपी हेतु ऐसे बोलते हैं ना न्यासज का मतलब होता है व्यासक्त होना व्यासक्त का मतलब विशेष रूप से आसक्त होना विकार्थ जो है विरुद्ध भी होता है और विशेष भी होता है तो विरुद्ध आसक्ति व्यासक्ति नहीं है विशेष रूप से आसक्ति व्यासक्ति है कुल मिलाकर के यहां पर सुवजस का नाम प्रथमा विभक्ति है उसका एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम है सुपा सूत्र से द्वे क्विवचन एक वचने बहुशुभवचन में ये सूत्र लग जाते हैं जब एक वचन एक अर्थ को कहना हो तो एक वचन आ जाता है दो अर्थों कहना हो द्वचन और बहुत अर्थों कहना हो तो बहुवचन प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा होती है भाग शब्द का जो अर्थ है उसको कहने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है और उसका एक अर्थ को कहने के लिए एक वचन आ जाता है तो एक वचन क्या आया सु तो भाग शब्द से सु आ गया ठीक है तो जहाँ भी मैं कहूँ स्वाद्युत्पत्ति तो उसको समझने के लिए सारे सूत्र अपने आप समझ लेना इसके कुछ भाग हैं जैसे स्वाद्युत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हैं दूसरा दूसरा अष्ट एक विंशति प्रत्युत्पत्ति तीसरा विभक्ति संज्ञा वचन संज्ञा विभक्ति नियम वचन नियम ठीक है इस क्रम में जो है सूत्र लग जाएंगे 21 प्रत्यय आएंगे विभक्ति संज्ञा करेंगे वचन संज्ञा करेंगे विभक्ति नियम वचन नियम तो अब उ की यहां पर उ जो है ना सु का ऊ उपदेश इसकी संज्ञा होगी और स बच गया भाग सुपतिम यह पूरा का पूरा पद है ना भाग स पद संज्ञा होने से सज सकारांत पद को रू होता है ये सकारांत है सकारांत पद को रू होता है रू का उपदेश है जन ना सिकित रू के ऊ की संध्या होगी बच गया तो भाग र रामो यहां पर विराम इससे आगे यदि हम कुछ नहीं बोलते हैं तो इसको विराम कहेंगे विराम अवसान हम अवसान संज्ञा होगी और खर अवसान और खर पर परे रहते या अवसान में विसर्ग हो जाता है जैसे खर में पहले अवसान में तो भाग बन ही गया खर में भी ये बनेगा भाग खर में भी बनेगा भाग तिष्ठती ये तिष्ठती जो है क्या है खर में आ गया ना तय खर में आ गया खप चट ते चटता कपह सर खर के पर रहते ये रह को यहाँ रह के बाद यदि कुछ भी नहीं बोलेंगे तो विसर्ग होगा और खर परे होगा तो भी विसर्ग होगा और मान लीजिए इससे आगे भी कोई सूत्र लगता है तो लग जाएगा विसर्जनीय से खर के परे रहते उस सूत्र का अर्थ है खर के परे रहते विसर्जनीय को सकार हो जाता है तो भागस तिष्ठती ये रूप बनेगा